मंडुक्योपनिषद शांक्य अनात् गौड़ि चित्त की असंगता चित सी तेवेद ग्राह्य ग्राहकव चित्यम असंगम तेन कीर्ति विषय और इंद्रियों के सहित यह संपूर्ण द्वैत चित्त का ही स्फुन है किंतु चित्त निर्विषय है इसी से उसे अनित्य असंग कहा गया है सर्व ग्राह्य ग्राहक व चित्तस्पन्दित परमार्थत आत्म भेती तेना तेनाषय नित्यम असंगम कृतिम असंगो ह्य पुरुष स विषय से ही विषय संगः निर्विषयवात् चित्त असंगमित्यर्थः विषय और इंद्रियों से युक्त संपूर्ण द्वैत चित्त का ही स्पूर्ण है किंतु चित्त परमार्थतः आत्मा ही है इसलिए वह निर्विषय है उस निर्विषयता के कारण उसे सर्वदा असंग कहा गया है जैसा कि यह पुरुष असंग ही है इस श्रुति से प्रमाणित होता है जो स विषय होता है उसी का अपने विषय से संग हो सकता है अतः तात्पर्य है कि निर्विषय होने के कारण चित्त असंग है ननु नविषयत्व चेतसंगत्व संगत्वम से न निसंगता भवति यस्मा शास्त्र शास्त्र शिष्य चेत्येव मादेर विषय से विद्यमान शंका यदि निर्विशयता के कारण ही असंगता होती है तो चित्त की असंगता तो हो नहीं सकती क्योंकि शास्ता अर्थात गुरु शास्त्र और शिष्य इत्यादि उसके विषय विद्यमान है नई सदोष अकस्मा समाधान यह दोष नहीं हो सकता क्योंकि व्यवहारिक वस्तु परमार्थतः नहीं होती योस्ती कल्पित समृत्तिया परमान नास्त्यस परतंत्रा विसमृत्या सन्ना परमार्थतः जो पदार्थ कल्पित व्यवहार के कारण होता है वह परमार्थतः नहीं होता और यदि अन्य मतावलंबियों के शास्त्रों की परिभाषा के अनुसार हो भी तो भी वह पर नहीं हो सकता यह पदार्थ शास्त्र विद्य सकल्तिया कलता पर सा संति सान नास्तौ न विद्यते ज्ञाते द्वैतम न विद्यते विद्युत जो भी शास्त्र पदार्थ है वे कल्पित व्यवहार से ही हैं अर्थात जिस व्यवहार की परमार्थ तत्व की उपलब्धि के उपाय रूप से कल्पना की गई है उसके कारण जिस पदार्थ की सत्ता है वह परमार्थ से नहीं है जान हो जाने पर द्वैत नहीं रहता ऐसा हम पहले कही चुके हैं समृत्या पर शास्त्र व्यवहारेण सत् पदार्थ सपरमार्थो नृप्यमाणों नास्त्यवन युक्त मुक्त असंगम तेन इति इसके सिवा जो सर्व पदार्थ परतंत्रादि समृत्ति से अन्य मतावलंबियों के शास्त्र व्यवहार से सिद्ध है वह परमार्थतः निरूपण किए जाने पर नहीं है अतः इसी से उसे असंग कहा गया है यह कथन ठीक ही है आत्मा अज है यह कल्पना भी व्यवहारिक है ननु नाम नु शास्त्रादीना समृत्ति कल्पना समृत्ति सैत शंका शास्त्रादि को व्यवहारिक मानने पर जो तो अज है ऐसी कल्पना भी व्यवहारिक ही सिद्ध होगी सत्यमेव समाधान हाँ बात तो ऐसी ही है अज कल्पित समृत्या परमान नाप्यज परतंत्राभ निष्पत्तिया जायतेतुस आत्मा अजभी कल्पित व्यवहार के कारण ही कहा जाता है परमार्थतः तो अजभी नहीं है अन्य मतावलंबियों के शास्त्रों में सिद्ध जो प्रवृत्ति भ्रमजनित व्यवहार है उसके अनुसार उसका जन्म होता है अतः उसका निषेध करने के लिए ही उसे अज कहा गया है शास्त्र कलृत्ई परमान नाप्यज यस्मा परतंत्राषत्तिया परशास्त्र सिद्धि अपेक्ष्य यो अज इुक्त स समृत्त जायते अतो अज इतम अभी कल्पना परम विषय नाव क्रमथ इत्यर्थ कल्पित व्यवहार के कारण ही उसे अज ऐसा कहा जाता है परमार्थतः तो वह अज भी नहीं है क्योंकि यहाँ जिसे अन्य शास्त्रों की सिद्धि की अपेक्षा से अज ऐसा कहा है वह समृत्ति से ही जन्म भी लेता है अतः वह अज है ऐसी कल्पना का भी परमार्थ राज्य में प्रवेश नहीं हो सकता द्वैता भाव से जन्मा भाव यस्मा सदिषय क्योंकि विषय असत है इसलिए अभूता भी निवेशोस्ती दिद्य दया भाव से बुद्धव निर्निमित न जायते लोगों का असत्य द्वैत के विषय में केवल आग्रह है वहाँ परमार्थतत्व में द्वैत है ही नहीं जीव द्वैता भाव का बोध प्राप्त करके ही फिर कोई कारण न रहने से जन्म नहीं रहता असत्यभूते द्वैते भी निवेशोस्तल अभिवेश आग्रह मात्रम तत्र न विद्यते निवेश मात्रम मिथ्यावेश जन्मन कारण यस्मा तस्मा द्वया बुद्धा द्वया भाव निवेशो यश न मिथ्यावेशो असत्यभूत द्वैत में लोगों का केवल अभिनिवेश है आग्रह मात्र का नाम अभिनिवेश है वहां परमार्थ वस्तु में द्वैत है ही नहीं क्योंकि मिथ्या अभिनिवेश मात्र ही जीव के जन्म का कारण है अतः द्वैताभाव को जानकर जो निर्निमित्त हो गया है अर्थात जिसका मिथ्या द्वैत विषयक आग्रह निवृत्त हो गया है उस अधिकारी जीव का फिर जन्म ही नहीं होता यदा न लभते हेतु नुत्तमाधम अमध्यमान तदा न जायते चित्तम चित्त हेतवभावे फलम कुत जिस समय चित्त उत्तम मध्यम और अधम हेतुओं को प्राप्त नहीं करता उस समय उसका जन्म भी नहीं होता क्योंकि हेतु का अभाव होने पर फिर फल कहाँ हो सकता है जात्या श्रम विहीता अनुष्ठिय अनुष्ठीयम धर्मा देवत्वादि प्राप्ति हेतव उत्तमाह केवलाश्च धर्माह अधर्म अधर्मव्या मनुष्यवादाप्त था मध्यम प्राप्ति अधर्मलक्षण प्रवृत्तिशेषाश्चाधमा तानुत्तम मध्यमाधमान विद्यापरी कलताकमें आत्मतवर्वलना न जानन लश्यति बालेदृश्यम गगने मलम विवेक न पश्य तदत्ता तदवत्ता न जायते नोत्पद्यते नोत्प्य चिंत देवाद्यातमाधम मध्यमं फलरूपेण न्यसती हेतौ तो फलमुत्प्य बीजाद भाव इव निष्काम निष्कामनुष्यों द्वारा अनुष्ठान किए जाते हुए देवत्वादि की प्राप्ति के हेतुभूत वर्णाश्रम विहित धर्म जो केवल धर्म ही है उत्तम हेतु है और मनुष्यत्वादि की प्राप्ति के हेतुभूत जो अधर्म मिश्रित धर्म है वे मध्यम हेतु है तथा तिरगादि योनियों की प्राप्ति की हेतुभूत अधर्म विशेष प्रवित्तियां अधम हेतु है जिस समय संपूर्ण कल्पना से रहित एकमात्र अद्वितीय आत्मतत्व का ज्ञान होने पर उन उत्तम मध्यम और अधम हेतुओं को मनुष्य इस प्रकार उपलब्ध नहीं करता जैसे कि विवेकी पुरुष आकाश में बालकों को दिखाई देने वाली मलिनता को नहीं देखता उस समय चित्त उत्तम मध्यम और अधम फल रूप से देवादि शरीरों में उत्पन्न नहीं होता बेजादि के अभाव में जैसे अन्नादि उत्पन्न नहीं होते उसी प्रकार हेतु के न होने पर फल की भी उत्पत्ति नहीं होती हेतुभावे चित्त नोत्प्यतुक्त सा पुनरुत्पत्ति चित्त कीदृशी त्युच्य हेतु का अभाव हो जाने पर चित्त उत्पन्न नहीं होता ऐसा पहले कहा गया किंतु वह चित्त की अनुत्पत्ति कैसे होती है इस पर कहा जाता है सूत्र अन्य चित्त या अनुत्पत्ति अजात सर्वस्य चित्त संत इस प्रकार निवित शून्य चित्त की जो अनुपत्ति है वह सर्वथा निर्विशेष और अद्वितीय है क्योंकि पहले भी वह सर्वदा अजात अर्थात अद्वितीय चित्त की ही होती है क्योंकि यह जो कुछ प्रतीयमान द्वैतवर्ग है सब चित्त का ही दृश्य है परमार्थ न निरस्त धर्मा अधर्माख्योत्पत्तिम्त चि्ताख्यापत्ति सावस्था साम निर्वशेषावया चूर्वप्यतवाणुत्पन्न चित्त सर्वय सेग्ञाचितिदृश्यं तव जन्म च तस्माद् अजात सर्वस्य सर्वदा चित्तस्य चित्त सामुत्पत्तिर्न पुनः भवति वा न भवति कदाचिवा नवती परमात्मज्ञान के द्वारा जिसका रूप उत्पत्ति का कारण निवृत्त हो गया है उस निमित्त शून्य चित्त की जो मोक्ष संजक अनुत्पत्ति है वह सर्वदा सब अवस्थाओं में समान अर्थात निर्विशेष और अद्वितीय है वह पहले से ही आजाद, अनुत्पन्न और सर्व अर्थात अद्वैच चित्त की ही होती है क्योंकि बोध होने के पूर्व भी वह द्वैत और जन्म चित्त का ही दृश्य था अतः संपूर्ण आजाद चित्त की अनुत्पत्ति सर्वदा समान और अद्वैय ही होती है ऐसा नहीं है कि कभी होती है और कभी नहीं होती तात्पर्य यह है कि वह सर्वदा एक रूपा ही है विद्वान की अभय प्राप्ति यथोक्न न्यायन जन्मनिमित्त उपर्युक्त न्याय से जन्म के हेतुभूत द्वैत का अभाव होने के कारण बुद्धा निमित्तता सत्याम हेतु पृथ्ग वीतथोक तथा अभयम पदम पदमस्नुते अनिमित्तता को ही सत्य जानकर और देवादि योनि की प्राप्ति के किसी अन्य हेतु को न पाकर विद्वान शोक और काम से रहित अभय पद प्राप्त कर लेता है च सत्याम अनिमित्तता चत्या धर्मादिकारणम बुद्धेतुम योनि प्राप्तये पृथ्वी पाद नुपादान्यक्तब्राह्मषण सन्काम अविद्यादि अवैद्यादिहित अभय पदम अश्नुते पुनर्न जायत अनता को ही सत्य यानी परमरूप जानकर तथा देवादि देवादिओ की प्राप्ति के लिए किसी अन्य धर्मादिकारण को न पाकर विद्वान विद्वान्वाह्य ऐषाओं से मुक्त हो कामना एवं शोकादि से रहित अविद्या अविद्याशून्य अभय पद को प्राप्त कर लेता है अर्थात फिर जन्म नहीं लेता अभूता तत्र वर्तते वस्तभा सबुद्धव निषंगम निवर्त चित्त असत्य अर्थात द्वैत के अभिनवेश से ही तदनूप विषयों में प्रवृत्त होता है तथा द्वैत वस्तु के अभाव का बोध होने पर ही वह उससे निसंग होकर लौट आता है यस्माद् द्वये यस्तावेशा असतीद्व दयास्ति चयूतावेश अविद्यामोहूद्धि सदृशे तदनुरूपे तचुत्तम प्रवर्तते तस्वय वस्तुनो भावम् यदा बुद्वांस तस्मा निसंग निरपेक्षम सदवि वर्तते भूताभि निवेश विषयाद क्योंकि अभूताभि निवेश से जो द्वैत वस्तुतः असत्य है उसके अस्तित्व का निश्चय करना अभूताभि निवेश है उस अविद्या अविद्याजनित मोहरूप निवेश के कारण ही चित्त तदनुरूप विषयों में प्रवृत्त होता है जिस समय वह उस द्वैत वस्तु का अभाव जान लेता है उस समय उस मिथ्या अभिनिवेश अभिनिवेश जनित विषय से निशंग निरपेक्ष होकर लौट आता है मनोवृत्तियों की संधि में ब्रह्म साक्षात्कार निवृत्त प्रवृत्त से निश्चला ती विषय सी बुद्धा तत्साजम इस प्रकार द्वेष से निवृत्त और विषयांतर में प्रवृत्त न हुए चित्त की उस समय निश्चल स्थिति रहती है वह परमार्थदर्शी पुरुषों का ही विषय है और वही परम साम्य अज और अद्वैय है निवित्तस्य द्वैत विषयाद विषयांतरे भाव दर्शनेन नित्त निश्चला चलनवर्जिता ब्रह्मस्वरूप तदा स्थिति ब्रह्म येसा ब्रह्मस्वरूपज्ञान स ही यस्मद गोचर परशीना बुद्धा तस्मात्सा परम च उस समय द्वैत विषय से सेवृत्त और में अप्रवृत्त चित्त की अभाव दर्शन के कारण निश्चल चलन वर्जिता अर्थात ब्रह्मस्वरूपा स्थिति रहती है चित्त की जो यह अद्वैविज्ञानिक रसघन स्वरूपा ब्रह्ममयी स्थिति है वह क्योंकि परमार्सदर्शी ज्ञानियों का विषय गोचर है इसलिए परम साम्य निर्विशेष अज और अद्वैय है पुनरपि कीदृशस्यासो बुद्धा विषय इत्या वह ज्ञानियों का विषय किस प्रकार का है सो भी फिर भी बतलाते हैं अजम अनिद्रम अस्वप्न प्रभातम भवति स्वयं सकृद्यो वैस धर्मो धातुस्वभावत वह अज अनिद्र अस्वप्न और स्वयं प्रकाश है यह आत्मा नामक धर्म अपने वस्तु वस्तुस्वभाव से ही नित्य प्रकाशमान है स्वयम तत्प्रभात नादिद्यपेक्षम स्वयं ज्योति स्वभावितर्थ सकता सद्व विभात इेतदेशक्षण आत्मा धर्मो स्वभावत इत्यर्थः वह स्वयं ही प्रकाशित होता है आदित्य आदि की अपेक्षा से नहीं अर्थात वह स्वयं प्रकाश स्वभाव है या ऐसे लक्षणों वाला आत्मा नामक धर्म धातु स्वभाव वस्तु स्वभाव से ही सगद विभाग सदा भास्मान है आत्मा की दुर्दर्शता का हेतु एवं मुच्छमानम अपि मुच्यमान कस्मान परमार्थतत्व कस्मा गोहियत गुह्यत गृह्यतच्य इस प्रकार कहे जाने पर भी लौकिक पुरुषों को इस परमातत्व का बोध क्यों नहीं होता इस पर कहते हैं सुखमा दुख्रिय सदा ये कस्य धर्म से ग्रह वे भगवान जिस तेज द्वैत वस्तु के आग्रह से अनायासी आच्छादित हो जाते हैं और सदा कठिनता से प्रकट होते हैं यस्मदस कस्य के कसिद्वयो धर्म से ग्रहण ग्रहणवेश मिथ्यात सुखम आव्रीयते आना सेनादत दयोपल त्र वर्णन नपेक्षत दुख च विभ्रीय प्रकटीक्रीय से परमार्थ जानस दुर्लभ भगवान देव दैवर्थ अतो वेदांते आचार्य च बहुश उच्यमी ना ज्ञात शक्यर्थ आश्चर्य वक्ता कुशलो लब्धा श्रुतः क्योंकि जिस जिस धर्म दैत वस्तु के ग्रहण आग्रह से मिथ्याभिनिवेश के कारण वे भगवान अर्थात अद्वै आत्मदेव सहज ही आवृत्त हो जाते हैं अर्थात बिना आयास के ही आच्छादित हो जाते हैं क्योंकि द्वैतोपलब्धि के निमित्त से होने वाला आवरण किसी अन्य यत्न की अपेक्षा नहीं करता और परमार्थ ज्ञान दुर्लभ होने के कारण दुख से प्रकट किए जाते हैं इसलिए वेदांता चारियों के अनेक प्रकार निरूपण करने पर भी जानने में नहीं आ सकते यह इसका तात्पर्य है इसका वर्णन करने वाला रूप है तथा इसे ग्रहण करने वाला भी कोई निपुण पुरुष ही होता है इस श्रुति से भी यही सिद्ध होता है परमार्थ का आवरण करने वाले असदिनिवेश अस्थि नस्ति सूक्ष्म विषया अभी पंडिता भगवत परमात्मन आवरण एव किमुत मूढ़जनना बुद्धिलक्षणा इतवर्थम प्रदर्शन न है अस्थि नास्ति इत्यादि सूक्ष्म विषय भी जो पंडितों के आग्रह हैं भगवान परमात्मा के आवरण ही हैं फिर मूर्ख लोगों के बुद्धि रूप आग्रहों की तो बात ही क्या है इसी बात को दिखलाते हुए कहते हैं अस्तिनास्ति नास्ती नास्ति नास्ति, नास्ति, नास्ति वह पुनः चल स्थिरो भयाभावृणोबाल आत्मा है नहीं है है भी और नहीं भी है तथा नहीं है नहीं है इस प्रकार क्रमशः चल स्थिर उभय रूप और अभाव रूप कोटियों से मूर्ख लोग परमात्मा को आच्छादित ही करते हैं अस्यात्मेति पद्यते प्रतिपद्य परो वैनाशिक अस्ति वैनाशिकः नास्तित्यत्यंत नीपरोवैनाशिक सदी दिग्वासास्तीशन्यवादी तस्वादन विलक्षण भावः स्थि सदा विशेषवाद चल स्थिर विषयवादसद्भाो अत्य कोई यदि कहता है आत्मा है दूसरा वैनाशिक कहता है नहीं है तीसरा अर्धवैनाशिक सत्सदवादी दिगंबर कहता है है भी और नहीं भी है तथा अत्यंत शून्यवादी का कथन है कि नहीं है नहीं है इनमें अस्थिभाव चल है क्योंकि वह घट आदि अनित्य पदार्थों से भिन्न है तात्पर्य यह है कि घट का प्रमाता सुखादि विशेष धर्मों से युक्त होने के कारण परिणामी चल है सदा स विशेष रूप होने से नास्तिभाव स्थिर है चल और स्थिर विषय होने से सद सदसदाव उभय रूप है तथा अभाव अत्यंता भाव रूप है प्रकारचतुशा तै रितली चल स्थिरो भयादभाव सदसदादिवादी सर्वी भगवत आमृणत्यव बालिशोरअविवेकी यद्यपि पंडितो बालिश एवं परमार्थ तत्वावबोधात्म किमु स्वभावूढ़ो जन इतिप्राय इन चल स्थिर चलस्थिल और अभाव रूप चार प्रकार के भावों से सभी मूर्ख अर्थात विवेकहीन सदसदा दिवादीगण भगवान को आच्छादित ही करते हैं वे यद्यपि पंडित हैं तो भी परमार्थ तत्व का ज्ञान न होने के कारण मूर्ख ही हैं अतः तात्पर्य यह है कि फिर स्वभाव से ही मूर्ख लोगों की तो बात ही क्या है कि पुनः परमार्थ तत्व यदोधाद बालिश पंडितो भवतीह तो फिर वह परमार्थ तत्व कैसा है जिसका ज्ञान होने पर मनुष्य अबालिश अर्थात पंडित हो जाता है इस पर कहते हैं कोट्येतास्तु गृहृत भगवानभिस्पृष्ट न दृष्ट सर्वे जिनके अभिनवेश से आत्मा सदा ही आवृत रहता है वे ये चार ही कोटियां हैं इनसे असंस्पृष्ट अर्थात अछूते भगवान को जिसने देखा है वही सर्वज्ञ है कोट्य प्रावादुक शास्त्र निर्णयता एता उक्ता अस्ति एक उ अस्तीस्तीद्रो यसा कोटीना ग्रहैर्ग्रहणुरुपलब्धि निश्चय सदा सर्वदा आच्छादित प्रवादुका यहाँवान्ना कोटिश चत अपि अस्पृष्टो अस्ति आदि अस्यादि विकल्पनावर्जित इतना मुनिना दृष्टो ज्ञातो वेदाते स्वोपनिषद पुरुष स सर्व दिख परमार्थ पंडित पंडित उन प्रवाद करने वाले वादियों के शास्त्रों द्वारा निर्णय की हुई ये अस्ति नास्ति आदि चार ही कोटियां हैं जिन कोटियों के ग्रह ग्रहण से ही अर्थात उन प्रावादकों के इस उपलब्धिजनित निश्चय से ही जो भगवान सदा आवृत हैं उसे जिस मुनि ने इन अस्ति-नास्ति आदि चारों ही कोटियों से असंस्पृष्ट अर्थात नास्ति आदि विकल्प से सर्वदा रहित देखा है यानी उसे वेदांतों में प्रतिपादित औपनिषद पुरुष रूप से जाना है वही सर्वधिक सर्वज्ञ अर्थात परमार्थ को जानने वाला है ज्ञानी का नैष्कर्म्य प्राप्य सर्वज्ञता कृष्णा ब्राह्मण्यम पदमद्वयम अनापन्ना मध्यामत परमीयते इस पूर्ण सर्वज्ञता आदि मध्य एवं अंत से रहित अद्वितीय ब्राह्मण्य पद को पाकर भी क्या वह विवेकी पुरुष फिर कोई चेष्टा करता है कृष्णाम् समस्ताम् समस्तावता ब्राह्मण्यम पदम् स ब्राह्मण नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य इति आदि उत्पत्ति स्थिति उत्पत्तिस्थितलया अनापन्ना अप्राप्ता यदय पदस नीते तदनापन्ना मध्या ब्राह्मण्यम पदम तदव प्राप्य उर्ध्वमीहते परमस्मद निष्प्रयोजन चेषते नैव मै तस्नाथ इत्यादि स्मृत इस उपर्युक्त सर्वज्ञता और जो इस अक्षर को जानकर इस श्लोक से जाता है वह ब्राह्मण है यह ब्राह्मण की शाश्वती महिमा है इत्यादि श्रुतियों के अनुसार ब्राह्मण्य पद को प्राप्त कर जिस अद्वैत पद के आदि मध्य और अंत अर्थात उत्पत्ति स्थिति और लय अनापन्न अप्राप्त है अर्थात नहीं है यह अनापन्नादि मध्यांत ब्राह्मण्य पद है उसी को पाकर इससे पीछे इस आत्मलाभ के अनंतर कोई प्रयोजन न रहने पर भी क्या वह विद्वान कोई चेष्टा करता है अर्थात नहीं करता जैसा कि उसका किसी कार्य से प्रयोजन नहीं रहता इस स्मृति से प्रमाणित होता है विप्राणां सम उच्चते विप्राणाम तत्वादम विद्वां समम व्रज व्रज आत्मस्वरूप में स्थित रहना यह उन ब्राह्मणों का विनय है यही उनका स्वाभाविक श्रम कहा जाता है तथा स्वभाव से ही दांत जितेंद्रिय होने के कारण ही उनका दम भी है इस प्रकार विद्वान शांति को प्राप्त हो जाता है विप्राण ब्राह्मणा विनियो विनतत्व स्वाभाविक यदिमस्वूपेणवस्थान एष विनय सम्यस एस प्राकृत स्वाभाविक उच्यते दमोप्यश प्रकृतिदातवास्वभावत एव चोपातूपवा ब्रह्मणः एवं यथोक्त स्वभाोपशा ब्रह्म विद्वांसमुपाति स्वाभाकीं ब्रह्म व्रजेद इत्यर्थः। ब्राह्मणों को जो यह आत्मत रूप से स्थित होना रूप विनीत है वह स्वाभाविक है उनका यह विनय और यही प्राकृत स्वाभाविक अर्थात अकृतक्ष सम भी कहा जाता है ब्रह्म स्वभाव से ही उपशांत रूप है अतः प्रकृतितः दांत होने की कारण यही उनका दम भी है इस प्रकार उपर्युक्त स्वभावतः शांत ब्रह्म को जानने वाला पुरुष सम समब्रह्मी की उपशांति को प्राप्त हो जाता है अर्थात ब्रह्मरूप में स्थित हो जाता है त्रिविधेय एवं संसार राग अन्ोन विरुद्धवादार कारण दुकानां दर्शना अतो तदुक्ति दर्शयत्वा चतुष्कोटी रागादि मिथ्यादर्शना तदुक्तिरवि अद्वैत रागदीदोषास्पावत अद्वैतर्शनमें सम्यक दर्शनम इतिपसतम अथेदानीम स्वप्रक्रिया प्रदर्शनार्थम आरंभ है इस प्रकार एक दूसरे से वृद्ध होने के कारण प्रावाधुकों वादियों के दर्शन संसार के कारण स्वरूप राग द्वेषादि जोशों के आश्रय हैं अतवे मिथ्या दर्शन है यह बात उन्हीं की युक्तियों से दिखला कर चारों कोटियों से रहित होने के कारण रागादिदोषों का अनाश्रयभूत स्वभावतः शांत अद्वैत दर्शन ही सम्यक दर्शन है इस प्रकार उपसंहार किया गया अब यहाँ से अपनी प्रक्रिया दिखाने के लिए आरंभ किया जाता है सवस्तु सोपलंभम चवयम लौकिक मिष्यते अवस्तु सोपलंभम चुद्धम लौकिक मिष्यते वस्तु और उपलब्धि दोनों के सहित जो द्वैत हैं उसे लौकिक जागृत कहते हैं तथा जो द्वैत वस्तु के बिना केवल उपलब्धि के सहित है उसे शुद्ध लौकिक अर्थात स्वप्न कहते हैं सवस्तु समृति सत वस्तुना सह वर्तत इति वर्ततु तथा चोपलब्धि उपलब्धस्थ वर्ततलम चास्त्रदीसर्व्यवहारास्पद ग्राह्य ग्राहक लक्षण द्वयम लौकिक लोकाजनपेतम लौकिकम जागृतमेत लक्षण जागृत इष्यते वेदांतु सवस्तु व्यवहारिक सत्वस्तु के सहित रहता है इसलिए जो सवस्तु है तथा उपलम्भ यानी उपलब्ध के सहित है इसलिए जो सोपलम्भ है ऐसा शास्त्रादि संपूर्ण व्यवहार का आश्रय ग्राह्य ग्रहण रूप जो द्वैत है वह लौकिक लोक से दूर न रहने वाला अर्थात जागृत कहलाता है वेदांतों में जागृत को ऐसे लक्षणों वाला माना है अवस्तु समृते संवृत्ते सोपलंभम वस्तु वस्तुवदूपलभन उपलंभो असत्यपि वस्तुनि तेन सह वर्ततल च शुद्धम केवल प्रविभक्त जागृता स्थूलाल लौकिकम सर्व प्राणी साधारण इष्यते स्वप्न इत्यर्थः समृद्धि का भी अभाव होने के कारण जो अवस्तु है किंतु सोपलंभ है वस्तु के न होने पर भी वस्तु के समान उपलब्ध होना उपलब्ध कहलाता है उसके सहित होने के कारण जो सोपलम्भ है वह संपूर्ण प्राणियों के लिए साधारण होने के कारण शुद्ध केवल अर्थात जागृत रूप स्थूल लौकिक से भिन्न लौकिक माना जाता है अर्थात वह वस स्वप्नावस्था है